कि आज शब्द का ही तात्पर्य विवाह क्या हो रहा है कि आज अगर से जन्म ही नहीं है तो आगे का विकार भी नहीं क्यों तो सर्व विकार भी तो निषेध कर दिया आज शब्द के द्वारा उसका तात्पर्य क्या है शब्द के द्वारा आत्मा सकल विकारों का निषेध करने का तात्पर्य क्या है वही पता है। सर्वे प्रसिद्धा भवन तत्प्रसन्न जल प्रतिष्छेदी न क्योंकि जितनी भी आप देख रहे हैं घट सर्व भाव विकारों को आप जो देख रहे हो या नवाम शिशिर आदि भेद को लेकर जोहार होता है इस सकल भेद क्या है जिनी मूलत उत्पत्ति के ही मूल कारण है और जिसकी उत्पत्ति नहीं है तत्प्रसन्न मूल प्रषे कर दिया जिनित्व का ही निषेध कर दिया निषेध हो गया अन्य सकल विकार ही सर्वे अन्य कोई निमित्त ही नहीं रह गया जड़ से ही उखाड़ दिया अजो अतो जिसने वो बाह्यंतर भाव से अजय का दृष्टि आ जा कारण दृश्य उज है आप भी विवेक करके देखेंगे ना वास्तव में आपका प्रतिबिंब दर्पण में नहीं है। आपको भी कहना पड़ेगा विचार करके देखेंगे आपको भी मानना पड़ेगा कि मेरा प्रतिबिंब वास्तव में दर्पण में नहीं है ये प्रतिबिंब लो आज आप सफेद कुर्ता पहन के खड़े हो गए दर्पण के सामने और सफेद कुर्ता पहना हुआ आपका प्रतिबिंब धाड़ीमूछ वाला प्रतिबिंब यदि में दर्पण में रह जाए फिर कल आ मुंडन करके खड़े हो जाओ दर्पण के सामने तो क्या होगा आप लाल कोई कुर्ता पहन के खड़े हो तब क्या होगा क्या वो दर्पण में दिखाई नहीं देगा ये वाला नया वाला क्यों दिखाई जाएगा भाई ये पहले जो दूसरा टिप गया उसमें तुम्हें तो नहीं जाना चाहिए उस पर ये? नहीं जाता है इस वक्त पहले वाला भी असली नहीं टिकारी तो वहां पर तहिकाल अबाध्यत्व विशिष्ट जो सत्यत्व उस प्रद्यु में नहीं टिका तो अभी वाला भी नहीं है तो कभी भी नहीं रहा एक चित्र आपने पेंट कर दिया तो क्या हो गया पेंट कर दो यदि कपड़े पर वास्तव में चित्र टिक जाए फिर दूसरा चित्र तो भाई नहीं पाओगे इन चित्र को आप बढ़ सकते इसका मतलब वास्तव में चित्र टिकाया नहीं था सत्य है और चित्र विद्या है दर्पण ही सत्य है दर्पण प्रतिबिंब मिथ्या है ठीक उसी प्रकार आत्मा ही सत्य है उसमें आरोपी ने सारा जगत किसी के लिए बात कह रहे हैं कि इसलिए क्या अजरों अमृतो अक्षरो निश्चित जिसलिए वह अज है कार्यकार के कारण से ही वह अजर है जरा रहित है अमर मरल धर्म रहित है अक्षर क्षय विणाम और क्षय धरोम से भी रहित है जो वस्तु उत्पन्न हुआ है वो वृद्धि को प्राप्त करेगा ये प्रणाम को प्राप्त करेगा क्षय को प्राप्त करेगा तीनों को एक शब्द से निश्चय कर दिया अक्षर जिसलिए वो ध्रुव है अतएव अभय है यद्यारोप दृष्टि नाम अविद्यावसात सप्रा समाष्यकार जो है बहुत सुंदर कभी यद्यपि देखो यद्यपि सभी का अनुभव तो यही है क्या ए, मैं शरीर वाला हूं मैं प्राण वाला हूं आत्मा प्राण वाला है क्या कोई किसी चीज का तभी हो सकता है जो वह चीज उससे पूर्व में रहना चाहे, है ना हमसे पूर्व में जो चीज रहेगा उस वाला मैं हो चाहूंगा या हमने जिसको पैदा किया उस उसमें को लेकर मैं अपने आप को उस पद वाला मान सकता हूं नहीं नहीं हो सकता है न? जब इससे पूर्व कुछ नहीं था न इससे कुछ पैदा ही होगा पूर्व प्रादी वाला कैसे होगा किसी को समझाने के लिए अजरत अवरत तो, तो स्थापित कैसे करेंगे अक्षरात अच्छा अक्षरा पर तिद करने के लिए कहने लगी यद्यपि बिहारी उपाधि भेद दृष्टिया बिहारी उपाधि भेदों की दृष्टि कौन से विचार करके देखते हैं तो अविद्याषु अविद्या के वजह से देह भेदों में आप सब प्राण समय इव प्रत्ये आत्मा भी क्या है प्राण वाला है मन वाला है इंद्रियों वाला है विषोपभोग करने वाला है इस प्रकार से आपको भाषित होता है ठीक उसी प्रकार जैसे कर्मला आकाशम जैसे आकाश में तलमल तल आदि के समान अनुभव करते हो इस समय इतनी तूफान आंधी चलता है पूरा धूल मिट्टी आकाश व्याग लाल लाल दिखता है ऐसे लगता है कि आकाश मल हो गया मलिनता आ गई, मलिन गंधा दिखता है तीन वास्त में आकाश मल वाला नहीं होता और आकाश तल वाले लगता है उल्टा कड़ा कर ले गए खड़ा ही जैसे लगा पहाड़ के पगल में अंदर ये समाप्त हो गया होगा कढ़ाई है, पलट गया तो उससे अगले पहाड़ में लगे कहीं अंत ही नहीं भ्रांति तो है जिसे तरह मला, आरी मत आकाश अप अनुभव करते हैं ठीक उसी प्रसा तथा यद्यपि ऐसा अनुभव कर रहे हैं तथापि तुस्वतः परमार्थ दृष्टि बिहार वे दृष्टि से बात हो गया अगर आइए परमा दृष्टि से विचार करके देखिएगा तो अप्राण प्राण नहीं है इसम में मंत्र में प्राण ही शुभ ओ आप विद्यमान क्रिया शक्ति भेदवान चलनात्मको तो वायुस्मिन असौ अपरा। जिसमें क्रिया शक्ति भेद वाला चलन स्वभाव वाला जो वायु जिसमें नहीं हो विद्यमान नहीं है उसका नाम अप्राण है कृद्य पृद्ध तो होगा नहीं तथा तो अमना अनेक ज्ञान शक्ति भेदवत संकल्प अध्यात्म मनोपी अविद्यमान यनेक ज्ञान शक्ति भेद वाला संकल्प अध्यात्म जो ये मन है यह भी विद्यमान नहीं है जिसमें उसको हम क्या कहेंगे अमान क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति उभर रही थे अमानश्चय इसलिए अप्राणो ये मनाश्चय थी दान सर रहे थे तो घर को जड़ है प्रकृति के समान माया के समान जड़ होगा कहते नहीं नहीं शुभ्रह विशुद्ध तत्व किसी शक्ति विशेष विशिष्ट तत्व नहीं है ज्ञान शक्ति रूपी शक्ति विशेष विशिष्ट भी नहीं है क्रिया शक्ति रूपी शक्ति विशेष से भी वो विशिष्ट नहीं है किसी प्रकार की भी विशेषों से विशेषित तो विशिष्टता को प्राप्त वस्तु नहीं है वो इसरे कहते हैं प्रहरा आयुर्वेदा कर्मेन्द्रिया तद विशेषाच तथा चुद्धि मनसी बुद्धि इंद्रिया तद विषयाच प्रतिषिद्धा वेतव्या इसीलिए प्राण आदि और उससे जो प्रेरित होकर की जाए कर्म इंद्रिया उन कर्मिंद्रियों के विषय बूटा जो दान आदान कदम इत्यादि और इसी प्रकार से बुद्धि और मन, मन के बुद्धि बुद्धिमन धोना और बुद्धि ज्ञान इंद्रिया और उनके विषय बूटा रूप्रपर्शादी ये सारे ने सारे इन दो शब्दों के द्वारा प्रदर्शित कर दिया गया है ऐसे समझो तथा क्या प्रमाण लगता है किसी बड़ा ध्यान पूर्व कि किसी विषय को ग्रहण कर रहा है ऐसा लगता है ऐसे लगता है बड़ी देव विलक्षण क्रिया की तरह लीला का रचना कर रहा है वो। न लीला रचना है न किसी विषय को ध्यान से ग्रहण नहीं करता है और ध्यान करने के समान विषय ग्रहण करने के समान है लीला करने के समान अर्थात क्रियापान करने के समान दिखाई देता है यह स्वाच एवं प्रतिषिद्ध उपाधि तस्मात क्षुभ्र शुद्ध जिसलिए प्रसिद्ध उपाधि द्वय क्रिया शक्ति, शक्ति दोनों को जब निषेध कर दिया हूँ इसलिए यह क्या है शुभ है तो नाम बीजोपाज लक्षित स्वरूप सर्व कार्य कारण बीजाव्य मा पर लक्षण अव्याकृदा अक्षरम क्या पर जो है अक्षर से क्या लेना है अव्यात उस पर अक्षरा परता अक्षरा पर अक्षर का कर माया और चिं चेतनी है उससे भी जो पढ़े उस तो समाया चिंचे की कल्पना का भी जो अधिष्ठान है वो पढ़ा सबसे से लेना है और ये जो अक्षराथ है पढ़ता है पंचमय इनसे क्या लेना उसी का विस्तृत रूप से व्याख्या कर रहे हैं अतः अक्षराथ मैंने नाम और रूप इन दोनों के बीजभूता जो उपाधि से लक्षित स्वरूप क्या है वो लक्षा समस्त कार्य का जो बीज उपलक्षित लग होता है जो उपलक्ष्य मानसा इसलिए उसको क्या कहते हैं और कहते हैं उसको भी तो उसे कथिल कर दिया परस्मात लिखते तो फिर था ना परस्मात में अक्षर कराता परा लिख दिया गया है वो उसका ओपर हो गया तथ उपाध लक्षणम और या कृताख्यम अक्षरम इसलिए समस्त उपाधि स्वरूप होता जो अव्यार तत्व तो तो है सर्व तस्मत तस्मात् तो सकल विकारों के अपेक्षा से तत्मृता अक्षर परम ऐसा न कर देना सकल अन्य विकारों के अपेक्षा से महात से लेकर भौतिक सृष्टि पर्यत इन सकल विकारों के अपेक्षा वो क्या है पर अत्यंत सूक्ष्म इन सभी कारणों की अपेक्षा से निरभेक्ष निरभिषय है वह अभी चैतन्य की अपेक्षा कर रहा है अधिष्ठान की अपेक्षा करता है इसलिए कहते हैं उस जो पर जो सामान्य गृह उससे भी पर तो अक्षराधअपी पर निरबा पुरुष है निरबा पुरुष ही उससे पढ़े आकाशाथ्यम अक्षरम सव्यवहार विषय गौतम च आत्मा में पुरुष में व आकाश नाम से जो सुप्रसिद्ध और यहां पर आकाश समझ रहे हैं आकाशाख्यम अक्षर अक्षरम, विषय अर्थात व्यवहार क्या शब्द नाम तो विषय शब्दे रूप नाम और रूप के सहित सव्यवहार विषयम टिप्पण का व्यवहार शब्द नाम इतिया शब्दा विषय तथा नाम कार्य सहित सद्यवहार विषय अवैकृताख्यजो आकाशया क्षर्तव्योत ओतम प्रोतं जिसमें अद्यस्त वो पुरुष तत्व तो परत कथम पुनरा प्राणादिम तस् बच्ची पूछता है ये आत्मा प्राणादि वाला नहीं है आपने कैसे कह दिया इतुच्छक है यदि प्राणाद प्राग उत्पत्ति है पुरुष यो स्वर्ण आत्मा सन्ती यदि ये, ये जो प्राणादिया है वे पुरुष के जैसा पुरुष स्वस्व विद्यमान था आत्मा विद्यमान है ठीक उसी प्रकार से ये प्राणादि भी स्वस्व स्वतंत्र पुरुष निरपेक्ष होकर के विद्यमान होते तब तो उनको ग्रहण करके कार्यक्रम मैं अमुख वाला हूँ प्राण वाला हूँ ऐसे पुरुष कह सकता था ऐसा नहीं है ये ही है। की जो उत्पत्ति कथा हो रही है इससे पहले ही उत्पत्तियों से पहले स्वतः यदि होते हैं किसी रूपे का स्वे आत्मा पुरुष इव यदि संुष स्वस्व रूपे में विद्यमान रहता है सदा उसी प्रकार से प्राण आदि भी प्राण आदि के द्वारा प्राणादि मत प्राणादी मत उसके अंदर आ जाता जैसे जमीन पहले से विद्यमान रहता है आप उसको खरीद लेते हो नहीं मेरा जमीन कर देते हो नहीं कर देते हो नहीं मेरा प्राण ऐसे प्राणा वाला इसलिए मैं हूँ पहले से पैदा हो रखी है किसी घर में उसको अपना रहते हुए तो तो मेरी पत्नी है इसलिए पत्नी वाला हो मैरी लिखते पहले क्यों नहीं लिखता था जो पहले अपनाया नहीं और वैसे विद्यमान रहते हुए उसको अपनाया नहीं था इसलिए लिख सकता इसी तरह हर वस्तु आप देखेंगे विद्यमान वस्तु के साथ संबंध जब जोड़ता है तभी होता है मैं अमुक वाला हूं पहले तो माना पड़ेगा मेरा स्व भिन्न भिन्न अस्तित्व स्वीकार करना पड़ेगा ना और उसको कहना पड़ेगा मेरा है तब तत्वाला हो जाता है तो पुत्र उत्पन्न हो गया आपने मान लिया मेरा पुत्र है तब तो आप क्या हो जाए पुत्रवान पिता हो जाओगे देखो तो इसलिए स्व भिन्न यदि वस्तु विद्यमान हो और उसमें उसका संबंध करते व्यक्ति कह सकता है की मैं अमुक वाला हूँ उसके बिना नहीं कह तो सकता इसलिए कहते कि देखो तथा पुरुष से विद्यमान प्राणादी न प्राणाधि भवे न तो प्राणा प्राप्त आत्मना सुनती लेकिन वास्तव में ये तो है विषय कि ये जो प्राणादी है उनकी अपनी उत्पत्ति से पहले पुरुष के समान स्वस्व रूपेणा विद्यमान नहीं थे तो अप्रणादिमान पर पुरुष इसलिए पर पुरुषादी वाला होगा तथा अनुत्पन्न पुत्र जैसे व्यवहार है पुत्र उत्पन्न जब तक नहीं हुआ है तब उस देव को ये कहा जाएगा की अपुत्र वाला देवदत्त है कि अविवाहित आदमी है कहते तो ही नहीं करते। चाहे चालीस हो जा रही चाहे पचास हो जाए क्या पढ़ता है आप एक तो कहोगे ये अविवाहित कहो है उम्र को लेकर यही नहीं सोचा आज भी भले कल्पना कर लेता होगा कि देख करके इस शादी होगा पत्नी बच्चे होंगे कोई जरूरी नहीं बहुत सारे ऐसे हैं जो भले लाल वस्त्र में नहीं आए ना सफेदी पहन रहे पैंट शर्ट में ही रह रहे हैं ना भी वाइट हमारी यही ना इस बात है मास्टर भीम सिंह जी वह यही रहते वो आश्रम में पचास उम्र गरीब से ऊपर हो गया रिटायर्ड इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल है विवाह नहीं बच्चे नहीं कुछ भी नहीं और आज भी वो कहते हैं ए, ये को खतरा है ये जो है खतरा है किसको जितने पहन रहे हैं सब गिर रहे हैं रक्त की पहन तो लेते हैं और फिर फिसल जाते हैं। उसे फिसल ना पहन ये फिसलना पड़ जाता भी फिसल तो कोई बात नहीं चारा है तो विचार अपना है लंगोटी के पके सब सही है उसके बावजूद भी वो कहते कि नहीं बदनाम एक दूसरे वेश बदनाम भी एक और हेतु तो देता है वैसे वेश तो बदनाम हमें इसलिए अच्छा आंदोलन रसीद काटेंगे ना खत्म तो आपने पर विचार है इसी कारण से यहाँ पर देखने मात्र से जैसा दिखता है उसको वैसा ही ग्रहण कभी नहीं करना चाहिए ये इंद्रिया हमें सजा धोखा देते हैं सजा भ्रांति में डाल के रख बाह जो भी दिखाई देता है जो भी सुनते हो और कोई समझते हो सबका सत्य मान के चलते हैं मिथ्या है पुरुष अपुत्रो दिवत इसे गीता जो श्लोक में बहुत सुंदर दिया है अक्षर सर्वाणी भूताणी भूतस्तुअत है पुत्र पुरुष परमात्मार कदम तीन न सुनती प्राण आदि अरे वे प्राणादेप पहले क्यों नहीं थे तो क्योंकि पैदा अभी तो हुए हैं, जो अभी पैदा हो रहे हैं पहले से स्वस्वरूपा पहले से जिस स्वरूप से आप अभी देख रहे हैं उस स्वरूप या उसे कारण रूपेणा या कोई सूक्ष्म रूपेणा किसी भी रूप से पहले नहीं थे मेरा आत्मा की लक्षण है जिस स्वरूप से अभी वो है उसी स्वरूप से पहले भी था उसी रूप से आगे भी सजा एक रूप है इसे कहते हैं चित सह इन शब्दों के द्वारा लक्षित किया जाता है पूर्वोत्तर काल में किसी भी काला के परिच्छेद अंतर्गत उसके अंदर किसी स्वरूप पे किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होता और बाकी सब का या क्या होता है एक अलिता पैदा हो गया विकार है जैसे यहाँ मंत्र आता है एक प्राण हो मन सर्वेन्द्रिया ज्योतिराप पृथ्वी विश्व धारिणी एक अस्मा जाय दे प्राण जो आत्मा है उसी से समझो यह प्राप्त उत्पन्न होता है खुशी से मन भी उत्पन्न हुआ है उसी सी नया उत्पन्न हुए हैं खुशी आकाश वायु अग्नि जल, पृथ्वी विश्व को धारण करने वाले पृथ्वी सब कुछ उसी से उत्पन्न हो रही कहम तेनाती प्राणाद्य थे प्राणाद्या स्वस्वरूप पहले पे विद्यमान नहीं थे और अब जो है कार्पण विद्यमान हो गए है विद्यमान थे मान लो और अब हो गए हैं मान कद क्यूँ नहीं मानते हो पूर्व पक्षी कहता है पहले सूक्ष्म रूपेण स्वच्छ रूपेण कारण प्राण आदि थी और अब कारण उत्पन्न हो गया ऐसे मान लेंगे आत्मा से निरपेक्ष आत्मा से भिन्न अत्यंत स्वतंत्र के प्राण को कोई स्वरूप पहले विद्यमान था और अब उस स्वरूप तो से विकृत होकर स्वरूपांतर को प्राप्त परिणामांतर को प्राप्त करता हुआ वो पूर्व स्वरूप को विद्यमान रखते हुए जैसे उन सांख्या जिसे परमाणु अपना परमाणु स्वरूप नष्ट करता नहीं दुर्क बनते परमाणु स्वरूप बन गया उसी प्रकार से ये प्राणाली अपना कोई विलक्षण स्वरूप था पहले और अब रूप में प्रकट हो गया ऐसे क्यों नहीं मानते हो तब जवाब देते इसीलिए समाज एक अस्मारे और पुरुषार्थ नाम रूप का विलक्षता चाहिए थे उत्पद्य थे जिसलिए देखो समस्त सर्वत्र प्रमाण अनुभव सिद्ध है कि एक तस्मादेव पुरुषा यही पुरुष से नाम रूप बीजोपावलक्षिता नाम और रूप इन सब का बीज भूथा अविद्या से उपलक्षित होती हुई ये सब उत्पन्न होते है जायते स्पष्ट लिख देते है इसलिए अविद्या विषय विकार भूतो नामधेयो अंधतात्म का अविद्याता और अविद्या का विकार होता ये आत्म प्राण है नामधे के, के लिए क्योंकि क्यों? है। बता चलाचारम्भ विकार नामधे मृत गाय देव सत्यमीति श्रोत्यंधरा वाचारम्बर विकार नाम, नाम जितने भी विकार है या नाम मात्र ही वाणी का विलास मात्र अन हैं वहा मृत काम है मंत्र में अपने तरफ से व्याख्या तेना अवित अन्य सर्व आत्तम वाच विप निमित ऐसा दिया अन्यत भी आपका अन्य आत्मा से जो भी आप कहो वो सत्या है आप झूठा है है। वाणी का विलास मत कि वा नहीं प्राण इस अविद्या वह अंत प्राण के वजह से वह पर पुरुष आत्मा सप्राण नहीं हो जाता जिसे अपुत्रस्य से स्वप्न दृष्टि ने युव जैसे पुत्र जो आदमी है देव्रत उसे स्वप्न अपना पुत्र को देख लिया उतरे से जागृत में आने के बाद वो वह सपुत्र देव्रत नहीं हो जाता स्वप्न के देखा हुआ पुत्र को लेकर के जागृत व पुत्रवान नहीं हो सकता स्वप्न दृष्टि पुत्र यथा न समझती तथा एवं मन सर्वाणी च इंद्रिया विषयाचे तस्मा देव इसी प्रकार से समझ लो मन में समस्त इंद्रिया और आपका विषय जितने भी हैं ये सब इसी में इसी से उत्पन्न हो गया इसी पर अविद्या के द्वारा विकार रूपेण और अविद्या का विषय रूपेण आरोपित मात्र ही है यह अध्यारोप बता रहे नहीं अध्यारोप का ही अपवाद करेंगे तब वास्तविक स्वरूप का बोध हो सकता है तस्मत सिद्धम अशुपचरितम अप्राणाली मत विचरता इसीलिए यह बात सिद्ध हो गया क्योंकि ये जो आत्मा है के अंदर अप्राणाली मत जो व्यवहार हो रहा है वह भी निरुपचरित है कोई औपचारिक नहीं बल्कि प्राणाली मत औपचारिक है निमित्त तो से हो रहा है और अप्राणाली मत क्या है निरुपचार कभी इसमें निरुपचार है अर्थात कोई गौर व्यवहार भी नहीं हो सकता वास्तविक स्वरूप है अप्राणालिम तो इसे दो स्टार दिया था मैंने पत्नी औरत पर ही थी उसको आपने मेरा मान लिया तो सपत्री खो गए और पुत्र पैदा होगा उसको मेरा मानना पड़ेगा ये मानना होगा ना कि मुझसे भिन्न है और मुझसे भिन्न हो तो सत्य है विद्यमान है ये स्वीकार जब तक नहीं करेंगे तब तक तो उसको हम अपराध का तद्वान नहीं हो सकते और आत्मा से उत्पन्न नहीं जो कर रहे हैं वो आत्मा उत्पत्ति है नहीं इसलिए आत्मा ये नहीं कहता कि प्राण मेरा है इसलिए उस आरोपित वस्तु को लेकर के भी प्राणादी वाला आत्मा नहीं होता स्वीकार करना पड़ेगा ना इसलिए व्यवहार में क्या होता है कोई भी बालक जाए बेटा आप व्यवहार को तो कह देते हो उसको बेटा बोल देते हो कि नहीं बोल देते हो कहने से बेटा हो जाएगा नहीं होता है व्यवहार में तो यही हो रहा है ना आजकल हर को बेटा कर कोई भी बालक बेटा थोड़ा पानी ला बेटा थोड़ा ये कर दे लेकिन आप पुत्र कर रहे हो वहां लेकिन पुत्र करके मानते नहीं क्योंकि आपने उसे पुत्र आरोप कर तो आपके पुत्र वास्तव में नहीं होता इसी प्रदेश प्राणाधि के अविद्या से आरोपित है अविद्या से आरोपित वस्तु में, में वास्तविकता नहीं हो सकती किसी भी आरोपित वस्तु में वास्तविकता नहीं आ जो आते नहीं है उसको आप अपना करके व्यवहार भी नहीं करते जिसको आप जिंदगी भर भरना बेटा करके पुकारा और मर जाता है आप इतना ही कह रहे हो अच्छा सेवक था चला गया आप क्यों नहीं बोलते मेरा बेटा मर गया बोले बेटा कर रहे थे रोजी आ रहा है रोजी सेवा कर रहा रोज बेटा ये कर दो बेटा वो कर दोनों मर गया तो ये नहीं कहते मेरा बेटा मर गया चलो मैं दाह संस्कार करूँ सारा जीवन लाते उसमें पुत्रत्व का आरोप करके ही व्यवहार किया था इसलिए वास्तविक पुत्रत्व के प्रति जो अधिकार बनता है पिता का वो अधिकार आपको नहीं है आप नहीं करेंगे उसी कर भी है आत्मा के साथ आप प्राण को जोड़ रहे जीव प्राण धारण है बोल भी देते हैं व्याकरण कार ने तो व्यवस्था तो तो तो दे दिया प्राण को धारण आत्मा कर लिया है और जहां आत्मा में प्राण धारण आ गया वो आत्मा का नाम जीवात्मा हो गया इसलिए वो वास्तव में आत्मा प्राण तो धारण ही नहीं कर रहा है जैसे यहाँ पुरुष किसी स्त्री को या किसी बच्चे को अपना पुत्र धारण करता है वो भी नहीं है वहां पर वास्ता आते हुए पर ये बात कहता प्राण अमर इत्या शब्दों के प्रयोग है क्योंकि जो कुछ भी है उत्पत्ति भी आरोपित उत्पत्ति ही है वास्तव उत्पत्ति नहीं है और वहा पिता क्या मानता है वास्तविक उत्पत्ति मान रहा है मेरे से वास्तव पहला किया मैंने पैदा किया हूं इसको ये मानता है तभी तो उसको कहते मेरा पुत्र है, पुत्रवान पिता हो जाता है यदि वहां वास्तविक उत्पत्ति नहीं मानता है तो क्या होगा जैसे एक घटना यहाँ ऋषिकेश के अंदर सुप्रसिद्ध है बड़ा परेशान है वो आदमी कहता है मैं तो तीन साल मिलिट्री में ड्यूटी में था शादी होने के बाद ही मैं चला गया तीन साल में आ नहीं पाया तो बच्चा कहां से हो गया <laughs> ये है है ना इतनी मेरा नहीं है, नहीं है। अब तो बता उसी की पत्नी से गर्द से हुआ कतम तो मेरा नहीं है देख लो व्यवहार कितना स्पष्ट झांति जहां पर आरोप आरारोप वास्तविकता का स्वीकार कि मैं मुख्य कारण है पुत्रत्ता में वो ये नहीं स्वीकार कर रहा कह रहे कि मैंने इसके संबंध ही नहीं किया जिससे उत्पन्न हुआ मेरा नहीं हो सकता उत्पन्न नहीं मैं नहीं कह रहा है उत्पन्न तो हुआ मेरे सम्पन्न नहीं हुआ ना इसलिए मेरा नहीं क्या करेगी वो पत्नी है वो तो पालेगी उसको खर्चा पानी भी दे रहा है पैसा उसको दूर रखता है उसने दूसरा पैदा किया उसी औरत में उसको कह ये मेरा पुत्र है ये मेरा पुत्र है वो नहीं है इसलिए इसको भेज रहा है मॉडर्न स्कूल में और उसको भेजता है सरकारी स्कूल में बड़े को। दुखी हूँ परिवार मेरे सामने आए थे इसलिए बात बता रहा हूं कि ऐसे व्यवहार जगत में आप इस व्यवहार में प्रत्यक्ष अनुभव क्योंकि उसके उस बड़े वाले से आरोपित पुत्र थे उसको पुत्र करिए मुगर गए बेटा ही बोलता है उसको बोलता है केवल मानता नहीं है और दूसरे को बेटा बोलता है, है। है। तो भी है मानता भी है ये फर्क है वैसे यहाँ पर भी है कहानी के कह लेते हैं आत्मा से प्राण उत्पन्न आत्मा से आकाश उत्तर आत्मा से सब उत्पन्न हो गया उसी प्रकार से जैसे वो कहानी है उत्पन्न हो गई वो आत्मा से उत्पन्न आत्मा ही कहेंगे मेरे तो उत्पन्न हुआ नहीं इसलिए कोई मेरा नहीं तो क्या करोगे बात सच्चा यही है सरे भाषिका ने सोचे लिख देते हैं अविद्या विषय अविद्याषय प्राणी नाणत्व अविद्या विषय भूता अनुत प्राण के द्वारा आत्मा में प्राण होता है मना नहीं कर रहे उसके लिए भी आत्मा प्राण वाला नहीं है ये नहीं कहते हम आरोपित प्राण वाला है मानेंगे उसको अमृत प्राण वाला है यथार्थ प्राण वाला नहीं है यथार्थ दृष्टि है फिर बनवा दृष्टि अब प्राण एक इसलिए कहते हैं कि देखो नहीं प्राण तेनावी तेनालीम पर शिष्य अपुत्रत्म तस्मा सिद्धमित्राणाधिमत्व इसलिए इसमें सिद्ध हो गया इस पुरुष के अंदर जो अप्राणाधिमत्व है वह अनौपचारिक है वह औपचारिक अभी नहीं है तो वास्तविक होने का प्रसंग ही नहीं उठता यथाच प्राय उत्पत्ति है परमार्थ तो असंता तथा प्रला जिस प्रकार से परमार्थता उत्पत्ति से पहले ये प्राणादी नहीं थे ठीक उसी प्रकार से उनकी प्रलीनता को भी समझे तथा प्रलीन होने के अनंतर में भी ये रहने वाले नहीं उत्पत्ति से पहले जैसा नहीं थे उत्पत्ति के अनंतर में रहने वाले नहीं है बीच में क्यों दिखाई दिए हैं इसलिए वास्तव में अंतर आदो अंतेमार्थ था असंत तथा प्रसंत परमार्थता प्रलीन होने के अंतर में भी क्या है ये असत्य ही होंगे पहले असत्य बाद में असत्य इसका मतलब बीच में भी इसलिए परमार्थ था असत्य ही है। अव्यवहारिक दृष्टिकोण से आप सत्य व्यवहार करे बात अलग है लेकिन असत्य तो ही है। मनश्चिंद्रिया शरीर विषय कारणता खम आकाश वायुर् बाह्य आवाहादिद ज्योतिलग्नि आपी विश्व धारिणी ए सर्वाणी तत्वर्गे आत्मा से अविद्या उत्पन्न के समान उत्पत्ति का कथन होता है मनस्या जिस प्रकार पूर्वार्ध में प्राण मन और सर्वेंद्रियों के बारे में कहा गया तब तथा विषयों के सहित सब के सब अविध्या उत्पत्ति माना गया कि उसी प्रकार से शरीर आदि समस्त विषयों का कारणीभूत है जो पंच महाभूत है कौन खम मने, मने आगा धम वायु वायु कौन आभा आदि वेद वाला आवा कहते जो अपने और सामने जो बात आता है उसका नाम आवा और जाता हुआ वायु का नाम प्रवाह नवा इत्यादि भेद आनंदिरी दूसरी बंकी में था ज्योतिराग्नि स्पष्ट है आपा मन उदम पृथ्वी मन धरित्री कैसे धरित्री विश्व कस्य सर्वस्य विश्व मैं सर्वक सबीका धारण करने करनी एक चेदि केवल नहीं अत्रेन शपर्श रूप गंधोत्तरो पूर्व पूर्व गुण सहिता है एक जायद ये पंच गुण वे पूर्व पूर्व में कौल्य सहित उत्तरो गुण अदिक होता हुआ निष्पन होता है संक्षेपद पर विद्या विषय अक्षर निर्वशेषं पुरुष सत्यम दिव्योमूर्ति इत्यादि मंत्रेण उत्तर संक्षेपद अब तक ये पूरे विचार को बता दे रहे हैं पर का विषय होता है जो अक्षर तत्व है वो कैसा है वो निर्विशेष पुरुष तत्व है सत्य तत्व है दिव्य अमूर्त तत्व इत्यादि मंत्र के द्वारा कहा करके पुरात सविशेषम स्तर है उसी को सविशेष विस्तार वक्त मिति प्रब्रे संक्षिप विस्तरों तो ही पड़ाता सुखाज कमी भवती पहले किसी बात को संक्षिप में कह दो फिर उसको विस्तार से कहोगे ना वही सुख पूर्वक अधिगम का विषय हो सकता है अनायात ज्ञान आदमी कर ले पाएगा इस भाव से सूत्र भाष्य वक्त जैसे पहले सूत्र कह दो फिर उसके अवभाष्य कह दिया गया उसी प्रकार से यहाँ समझे श्रुति उसी पद्धति को मरता श्रुति का पद्धति को हम बाहर भाष के जैसा अपरायी हुए हैं उसी प्रकाशी में भी आप अनु करते हैं पहले सूत्र और श्रुति एक दो बात कह देती है उसी को विस्तार अध्यारोप कर रही है अपवा करके वापस उसी जो अक्षर तो पहले भी कहा हुआ है उसी पर विचार करेंगे चक्ष चंद्र सूर्य दिशा श्रोत व्रता वायु प्राणो हृदय विश्वमस् शेष सर्वभूतांतरात्मा ये जो प्रथम ज प्राण हिरण्य से उत्पन्न होता है उस अंड के भीतर में विद्यमान जो विराट है वह जो तत्वांत रूपण अनुभव आ रहा है वह भी वास्तव उसी पुरुष के द्वारा उत्पन्न है जिस पुरुष से प्रथमज उत्पन्न होगा प्रथमज के शरीर उत्पन्न हुआ ज्ञाने दिर कर्मेंद्र बताया पहले और उसी के स्थूल शरीर है तो भौतिक सृष्टि है ये देखने में एकदम तत्वांतर लगता है यहाँ जड़ चेतन मिश्रित संसार दिखाई दे रहा है लेकिन यह अभी वास्तव उसी पुरुष से निष्पन्न है एक समाज जाए थे प्राण पूर्व का कुछ ही तस्माद अग्निर्मूर्धा चक्षी अग्नि मूर्धा अस् है यस्य ना? नाम कर लेंगे अग्निरव मूर्धा ये स अग्निमूर्धा मूर्धा मूर्धा शब्द में किस प्रकार से ग्रहण करना पड़ेगा सर्वत्र यदि चंद्र सूर्य चक्षी यस्य श्रोत्रेय श्रोत्रयस्य वेधावृता वायु प्राणो यृदय यदम्याथ्वी एव यूतांतरात्मा ऐसा जो वाय तत्पड़ोशिका नाम सर्वभूतांतरात्मा है मगर अग्नि जिसका मस्तक है चंद्रमा और सूर्य जिसके नेत्र है दिशाएं जिसके स्रोत है प्रसिद्ध यह समस्त वेद ही जिसकी वाग विलास है क्या बात हुई बाह्य वायु ही जिसका प्राण है और यह समस्त जगत ही जिसका हृदय है हर जिसके चारों से यह पृथ्वी प्रकट हुई है वह यह जो अक्ष है वो क्या है संपूर्ण भूतों का अंतराषिका रोद निकट विगत यो यम योपी प्रगम चाहते अंडस्य अंत विराट जो प्रथम प्राण शब्द कहा गया था हिरण्य के नाम से प्रसिद्ध है उससे जो उत्पन्न होने वाला या के भीतर जो है। अंदस्य हुआ है उसके भीतर विराजमान यह विराट स तत्वान्तरित्व आपको क्या लगता है तत्व गर्भ है उसके अंतरित है विरोधित है शुद्ध ब्रह्म और विराट अंतरित हो गया बीच में ढड़ है इसलिए आपको ऐसा लगेगा शायद उसका कार्य ही नहीं है जैसे मृतिका थी और विवाद घटा देख रहे हो बीच की अवस्थाओं का आपने देखा नहीं आप ये पता नहीं ये उसी का कार्य किसी और का कार्य है कई बार वस्तु को देखने से आप उसके कारण का अनुमान नहीं कर पाए आज कल तो वस्त्र आ रहे हैं जिस वस्त्र का सामर्पण कार्य तंतु तो तो तो कह देंगे ये कौन सा प्रकार का तंतु तो हैं, ये कॉटन है कि पॉलिस्टर है कि क्या है कुछ पता नहीं चलेगा। लड़ेगा बनावटी तंतु भी आ आगे आर्टिफिशियल आ तो उसी प्रकार यहाँ पर भी यदि आप सीधे बाहर कार्य को देखेंगे और पूर्व कारों के बारे में जानने के बावजूद भी कहेंगे कारण और कार्य के संबंध ग्रहण नहीं हो पता है की ये बीच की जो अवस्थाएं है वो हमने ग्रहण नहीं किया अत को यह कह स्वतंत्र इसको ये जो बायु स्थल सृष्टि हम देख रहे हैं इस स्थल सृष्टि के आत्मा की कोई जरूरत नहीं या आत्मा से उत्पन्न नहीं नहीं है ऐसा किसी मन में आशंका हो सकता है तत्व लक्ष्य मानो भी ऐसा लक्ष्य होने के बावजूद भी यह जानना निश्चय कर लेना चाहिए एक पुरुष उसी पुरुष से यह भी उत्पन्न है चेतनमयश्छ और चैतन्यमय ये भी है जो सबको व्यक्त किया है इनको भी व्यक्त कर रखा है महा इसी पदार्थ बताने के लिए अगर मंत्र आरंभ होता है तंच अक्षर तत्व तो जो है को विशेषित कर रहे अग्नि ही दिवलोक असमभावलो को गौतम अग्निदेश अग्नि सद लेना दिवलोक को क्यूँकी जो है अन्यत्र शांत की शुति में आया असौ गलोको एक उत्तम अंग शिर है जिसका कौन सा ये दूलोक ही सिर है जिसका ऐसा विराट पुरुष है चक्षी चंद्रस् सूर्य से चंद्र सूर्य सर्वत्र अनुषंग कर्तव्य सर्वत्र यश का अनुवृत्ति कर लेनी चाहिए संबंध कर लेनी चाहिए असि परस्य वक्षण जो कि आगे में आने वाला है वो जो अस्पताल कोश करणाम करके प्रत्येक के साथ सर्वत्र अनुषंग कर्तव्य उसके स्वतंत्र अच्छा अपने वाले थोड़ा गलत छपाया है कृपा के बाद कौमानी कृप्वागत विश्राम होनी चाहिए अस इत पशु भक्ष कृत्ता सर्व कर्तव्य पूर्वा हो जाएगा दिशा श्रोत्रे य इसलिए दिशा श्रोत्रे ये जो दिशाएं हैं यही श्रोत है जिसका वहा उटिता प्रसिद्ध वेद ये जो प्रसिद्ध वेद है यही वाणी का विलास है जिसका प्राण ये जो बाह्य वायु है महावायु यही प्राण है जिसका हृदय अंत करण हृदय मैं अंतकरण विशेष को लेना वही है विश्व समस्तम जगत अस्थि लेता विश्वम सम विश्व समस्तम समस्तम क्या जगत पात तो मूल में था ये दिया यस्य यश्य उसका यस्य यश्य प्रणाम करके ग्रहण करना है सर्व यह अंतकरण विकारम में वह जगत मन से सुषिप्त ये समस्त मृदम क्यों कहा ग्रह अंतकरण में क्यों समस्त विश्व को ले लिया जगत को ले लिया क्योंकि कारण ये है जो कुछ भी जगत है जिसको बाहर करके ग्रहण करे वाक्य में वो कहा है आपके भीतर में जो कुछ भी आपके मन में है उतनी आपकी अपना जगत है बाकी जगत आपके लिए कोई मतलब नहीं रखता मन में आप जितना कचरा भर लो उतनी आपकी जगत बन जाएगी जितना संबंध जोड़ोगे जितनी बातों को जान लोगे जितनी बातों को घुसाते जाओ उतना सब आपका अपना हो गया जो आप नहीं जानते वो आपके लिए है ये भी निश्चय नहीं है न जिसको आप जानती नहीं है वो आपके लिए है ये कैसे आप निर्णय ले लोगे भले भाई आपने अनुभव नहीं किया हो ये आपने जान लिया है तो वो आपके लिए है क्योंकि आपने उसको स्वीकार कर लिया कि मैं इसे जानता हूँ और वो जरूर है भले मेरे अनुभव में आया या नहीं आया जैसे आजकल के जब कोर् पूछा जाता है, भाई आपने ये बात जो कह रहे हैं ये सुन सुन करके कह कर रहे हो क्या भले हाजी हमने सुना था ये गवाह बेकार और जान भी उल्टा करके पूछेगा आप देखा था क्या नहीं पूछेगा सीधे अरे आपने पास सुन के बताया होगा ना बेचर तो घबराया वो बोल रहे हम बात सही है और वो हम कह रहा था